आज 22 मार्च 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग काश्मीर शिव दर्शन के अध्ययन के क्रम में ईश्वर प्रतिविज्ञा पर अध्ययन कर रहे हैं ईश्वर प्रतिविज्ञाकारिका महाराज उत्पल देव जी ने अब से करीब 1200 वर्ष पहले लिखी 1100 से 1200 साल पहले और इनकी मित्रता इतनी निर्विवाद है जिसके बारे में हम हमारे लिए कल्पना भी करना मुश्किल है उन्होंने समस्त तर्कों से परे सिद्ध किया कि परमेश्वर का अस्तित्व तो है और जो शुद्ध तार्किक लोग थे जो अनिश्वरवादी थे जो मानते थे कि ईश्वर नाम की कोई अवधारणा है तो गलत है ईश्वर या आत्मा के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है उनको उन्होंने पूर्ण तार्किक रूप से निरुन्तर कर दिया और ये किसी भी विवाद से परे सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर है अब ऐसा करते वक्त तो उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई जो प्रोसेस प्रोसेस यूज करी बड़ी विशिष्ट थी उस प्रोसेस में जो परिणाम आए सामने उस प्रोसेस के द्वारा जो निष्कर्ष निकले बड़ी विशिष्ट बात है कि आज हजार बरस से भी ज़्यादा के बाद जो वर्तमान विज्ञान है वो आश्चर्य के दृष्टि से देखता है कि हिंदुस्तान में इतनी पुरानी जो बात कही गई थी वो आज के विशिष्ट जो विज्ञान है जो पिछले करीब एक सौ बरस में विकसित हुआ जो न्यूटन की भी अवधारणाओं को उसने अपूर्ण सिद्ध कर दिया उन आधुनिक प्रयोगों से जो आधुनिक समीकरणों से जो बात सामने आती वो बात हमारे विश्व जब पहले कहे गए थे तो उनकी निम्नता में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकते दूसरी ये किसी भी धर्म की अवधारणाओं से परे थे उस समय कि उनकी साहित्यिक भाषा संस्कृत थी इसलिए संस्कृत में उन्होंने लिखा लेकिन उन्होंने जो बात कही वो किसी धर्म की सीमा में नहीं थी उन्होंने इसलिए भी कहा था कि ये बात सिर्फ हिंदुओं के लिए है क्योंकि बहुत सारी धार्मिक बातें किसी एक विशिष्ट धर्म के या विशिष्ट समाज के लिए कही जाती आपको बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे जहाँ पर कि अन्य धर्मों की बातों को सुनने का भी वर्जित किया गया कि आप अन्य धर्मों की या अन्य विरोधियों की बातों को सुनो भी मानो या विरोधियों को मत को जानो भी मत। लेकिन ये कहते थे सबसे सब पहले विरोधियों के सुनो ताकि हम समझ सकें कि हम कहाँ खड़े हैं हमारे अवधारणाएँ कितनी सत्य हैं और ये विरोधियों के बातों को पूरी प्रखरता से अपने साहित्य में इनकॉर्पोरेट करते हैं उसमें साहित्य में लिखते हैं कि विरोधी ये कहते हैं उनके ये, ये तर्क हैं और इन तर्कों से कई लोग सहमत हैं क्योंकि जब तक हम अपने विरोधियों से कन्नी काटते रहेंगे हम अपने विरोधियों से दूर भागेंगे तो हम सचमुच में अपने आप को भी नहीं समझा पाएंगे कि हम सही हैं या गलत आप अगर सत्य हो तो सत्य वो अंतिम सिरा है जो कभी भी हारता नहीं है झुकता नहीं है या असिद्ध कभी नहीं हो सकती क्योंकि तो सत्य का अनुसंधान करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सत्य के अनुसंधान या परमेश्वर के बोध के लिए या ईश्वर के एहसास के लिए जब हम कोई भी यात्रा करते हैं तो हमारी यात्राओं में पूर्वाग्रह के लिए कोई जगह नहीं है हम जिसे मान लेते हैं कि परमेश्वर तो ऐसा नहीं दिखेगा कि बंसी वाला होगा या त्रिपुटी लगाए हुए होगा जब हमको दर्शन देगा तो वो इस रूप में होगा इस प्रकार की किसी भी अवधारणा के लिए कोई जगह नहीं क्योंकि अगर हम किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी जाते हैं किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी हम अगर हम किसी अनजान व्यक्ति को ढूंढने में जाते हैं जिसको हमने कभी भी देखा तो हमारे समस्त कल्पनाओं से परे उसका चेहरा निकलता है कभी कभी हम उसके फ़ोन पर आवाज़ सुननी होती है और हम उसको ढूंढते हैं, जब वो मिलता है तो हमको कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि अरे हमने कल्पना ऐसी कर ली थी पर ये तो ऐसा नहीं निकला तो सत्य ये है कि जब हम किसी अपरिचित को भी खोजते हैं तो हम किसी भी कल्पना से परे पाते हैं। तो जब परमेश्वर को खोजना निकलते हैं तो सत्य में यह है कि हम अगर उस परमेश्वर को प्रतिबद्धता से ईमानदारी से खोजना चाहते हैं परमेश्वर को ईमानदारी से जानना चाहते हैं तो हमको उसके किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना पड़ता है कि भगवान ऐसा दिखेगा भगवान वैसा होगा इन समस्त पूर्वाग्रहों से मुक्त वो जैसा होगा वो सामने आएगा उसका एहसास हमको जैसा होगा वो मालूम पड़ेगा वो एहसास स्वयं बताएगा कि मैं कैसा हूँ हम अपने पूर्वाग्रहों से एक गलत तस्वीर बना लेते हैं और उसी का प्रोजेक्शन हमको फिर दिखाई देता है हर जगह पर और उससे इतर जब कोई दूसरी चीज़ दिखाई देती है हम उसको नकारते हैं हमारी कल्पना के ख़िलाफ़ किसी और की कल्पना होती है तो हम लड़ाई करनी पड़ जाती है और यही धार्मिक उन्माद और धार्मिक उन्मादी व्यक्ति कभी परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि उसने परमेश्वर को औजार बना लिया वो परमेश्वर को अपने स्वार्थ स्वार्थपूर्ति का या अहम पूर्ति का औजार बना लिया कि हमारा भगवान है जैसे कि कोई राजनीतिक दल हमारे झंडा के बारे में बात कर रहा हो कि हमारा झंडा है ऐसा हमारा भगवान है या हमारा अल्लाह है हमारा खुदा है ऐसा नहीं है। वो सबका है हम अलग अलग नाम उसको दे सकते हैं ये हमारी समस्या है उसने कभी नहीं कहा कि मैं कौन हूँ वो तो तुम्हारे सबके अंदर बैठ के तुम्हारे ही रूप में वो तुम्हारे सामने खड़ा है हम अपने आप को नहीं पहचानते और हम बाहर ढूंढते हैं उस परमेश्वर को और उसमें हम पूर्वाग्रही हो जाते हैं एक रूप के पीछे भागते हैं किसी कल्पना के पीछे भागते हैं और फिर हम एक अंधेरे गलिए में घुस जाती है जहाँ पर कि परमेश्वर के मिलने की और जो संभावनाएँ थी सब समाप्त हो जाती ये जो हमारा अंधेरा है यही माया है इल्यूजन है भ्रम पैदा करने वाली शक्ति और शक्ति शिव की ही शक्ति है वही माया बन जाती है वही शक्ति है परमेश्वर के बारे में हमने पिछली बार बात करी थी कि ईश्वर या सर्वोच्च सत्ता वो है जो अपने आप को पहचानती है मैं कौन ये नहीं उसको विमर्श करने का अधिकार है वो जानती है कि मैं कौन हूँ वो ज्ञान प्राप्त कर सकती है वो क्रिया करने में के लिए स्वतंत्र है इसलिए वो की स्वामी है उसके पास स्वतंत्रता शक्ति है अगर उसके पास विमर्श है स्वातंत्र है और वो अस्तित्व की जननी है तो वो परमेश्वर है सीमित मात्रा में हमारे पास स्वतंत्रता है क्योंकि हम एक माया के अधीन हैं माया भी परमेश्वर की शक्ति है और इस संसार को बनाए रखने के लिए माया का अवतरण हुआ है माया एक प्रकार का जाल है जिसके ऊपर ये संसार टिका हुआ अगर माया न हो तो हम सब लड़ना झगड़ना बंद करके सबको मुक्त हो जाए और क्षणभ में संसार विलुप्त हो जाएगा ये संसार का अस्तित्व तो माया की वजह से है इसीलिए हम संसार के जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं फिर जन्मते हैं फिर मरते हैं और हम उस माया के आधीन संसार के दिशा में भागते हैं ये प्रमाण एक चक्र की तरह है परमेश्वर उसके केंद्र में है चक्र तेजी से भी घूमें तो भी केंद्र स्थिर होता है केंद्र की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं है मात्र अस्तित्व है इसलिए वो समय से भी परे है क्योंकि आज का विज्ञान कहता है कि समय की अवधारणा अंतरिक्ष से अलग हटके नहीं हो सकती जहाँ अंतरिक्ष है वहाँ पर समय है जहाँ अंतरिक्ष नहीं है वहाँ समय भी नहीं है क्योंकि वो शून्य आयाम में है न उसकी लंबाई है न चौड़ाई है न ऊंचाई है इसलिए परमेश्वर महाकाल है वो किसी भी काल की सीमा से परे उसको कुछ लोग अकाल बोलते हैं कुछ महाकाल बोलते हैं लेकिन वो परमेश्वर समस्त समय का स्वामी है उसके लिए तीनों काल ऐसे हैं जैसे उसके दो हाथ हैं तीन उंगलियां, चार उंगलियां हैं साथ में उंगलियां हैं इस तरह से उसके तीन काल हैं उसके लिए भूतकाल वर्तमान और भविष्य का कोई भेद नहीं है हम लोग चूंकि अंतरिक्ष में रहते हैं इसलिए समय के अधीन अंतरिक्ष की सीमा में समय की अधीनता स्वाभाविक है यह आइंस्टीन ने सिद्ध कर दिया था कि जब समय में हम रहते हैं तो अंतरिक्ष में रहते हैं और अंतरिक्ष पर रहते हैं तो हम समय के अधीन इस तरह समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से गुथे हुए हैं जुड़े हुए हैं हम इनसे मुक्त नहीं हो सकते और यही माया है इस सब के बीच में ईश्वर को अगर जानना है हमको माया के बीच में तो एक अंतर यात्रा करना होता अंतर यात्रा करके हम अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचान इसके लिए एक बड़ी अच्छी छोटी सी अवधारणा जो हम कई बार यहाँ जान भी चुके हैं कि अगर हम किसी मटकी को देखते हैं तो हम मटकी के दर्शक हैं और मटकी हमारा दृश्य है अगर हम मटकी को देखने वाले को कहें कि भैया तुम तो मटकी हो गए तो बोलेगा नहीं भैया मैं मटकी नहीं हो गया मैं तो मटकी का दर्शक हूँ हमने कहा अगर तुम्हारी मटकी वो फूट जाए तो बोले फूट जाओ। मैं तो उसका दर्शक हूँ मुझे क्या फर्क पड़ेगा हमने कहा फिर ये तुम्हारा कमीज क्या है बोले ये मैं भी इसका इसका भी मैं दर्शक हूँ कहाँ पर कमीज फट जाए तो फट जाओ दूसरा पहन लूँगा कमीज से मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा लेकिन अगर तुम मटकी मान लो तुम बहुत ज्यादा कीमत में एंटिक आइटम है खाली हजारों रुपए में खरीद के लाया हो और फिर वो कोई फूट जाए तो फिर तो दुख होगा यानी जिस चीज पर मोह है जिस चीज पर अहंता है कि मेरी मटकी है मैंने एक हजार रुपये में खरीदी तो उसको टूटने से दुख होगा अन्यथा मेरे दृश्य में होने वाले परिवर्तन से मैं थोड़ी परिवर्तित होगा मैं तो अपरिवर्तित रहूंगा यानी कि उस मटकी से अगर मेरी अहंता नहीं है पड़ोसी के छत पर रखी है मटकी किसी ने गुलेल से तोड़ दी दे। अपन ने देखा अपन उसका आनंद ले रहे टूट गई टूट गई मजा नहीं हमने तो क्योंकि हम तो उसके दर्शक हैं हमारे लिए उस मटकी से इतना कोई मोहब्बत है ना कोई घृणा है न टूटती तो भी बढ़िया था टूट गए तो भी बढ़िया था तो उससे परे हैं हम उस मटकी से हमारा कोई न है ना द्वेष है किसी भी तरह का उस मटकी से सरोकार नहीं हम उससे निष्प्रह हैं उससे सरोकार विहीन उस मटकी से इसलिए हमको उस मटकी के टूटने या न टूटने पर कोई फर्क नहीं होता तो सक, जो चीज हमारा दृश्य है और एक दृष्टा है तो क्या दोनों एक हैं ज्ञान के आरंभिक स्तर में और उच्च स्तर में फर्क बाद में हम ये कहेंगे संसार एक है दर्शात और दृष्टा एक लेकिन हम आरंभिक बात कर रहे हैं अभी जैसे हम केजी जी वन में बच्चों को पढ़ाते ऐसी बात कर अभी अपन बहुत आरंभिक बात कर करते तो हम कहेंगे भैया मटकी को देखने से मैं मटकी तो नहीं हो गया मटकी मेरा दृश्य है हम कहें कि भैया ये उंगली तुम्हारी ये तुम क्या उंगली हो बोलेगा नहीं ये तो मेरी उंगली है मान लो खुदा न खासत टूट गई उंगली और दुर्घटना में सड़क पे पड़ी है तुम क्या बोलोगे ये मेरी उंगली है हम कहेंगे भैया तुम क्या उंगली हो बोले नहीं मैं उंगली उंगली नहीं हूँ मेरी उंगली थी टूट गई वो सड़क पर पड़ी है फिर तुम क्या हो क्या तुम्हारा नाम अगर रामलाल है तो क्या रामलाल में से उंगली घटाया गए तो कुछ और बनेगा बोले नहीं साहब उंगली एक क्या दस वो निकल जाएगी तो भी मैं तो रामलाल ही रहूँगा क्योंकि मैं जो हूँ वो हु, हूँ मेरी उंगलियों से मेरा क्या फर्क पड़ेगा एक उंगली निकल जाए दो उंगली टूट जाए तीन उंगली निकल जाए तो भी मैं तो रामलाल हूँ तो रामलाल <kuh wanita loggingMC> इसका मतलब कि वो उंगली भी तो हमारा दृश्य है जैसी मटकी हमारा एक कमीज हमारा दृश्य ऐसे ही वो उंगली भी हमारा दृश्य है अगर वो उंगली हमारा दृश्य है तो फिर पूरा शरीर हमारा दृश्य है तो वैसी ही तो ये नाक है वैसी हमारे कान है वैसी आँख है वैसी चमड़ी है कभी कान टूट के अलग हो सकता है कभी दांत निकल सकता है मेरा कभी मेरी टांग टूट के अलग हो सकती है और मैं क्या बोलूँगा कि मैं तो जो हूँ ये तो मेरी टांग थी जो अलग हो गई ये मेरी उंगली थी जो अलग हो गई मेरी नाक थी जो कट के अलग हो गई लेकिन मैं कितने भी खंडन के बाद क्या बोलूँगा मैं तो हूँ मैं ये उंगली थोड़ी, मैं तो थोड़ी ना हूँ मेरे को मटकी थोड़ी ना हूँ अगर मेरा मकान में आग लग जाए तो क्या बोलेंगे? आप जल गए मैं थोड़ी ना जला तो मेरा मकान जला मैं तो साबुत बच गया किस्मत अच्छी थी बाल बाल बच गया तो इसका मतलब है कि मेरा मकान मेरी मटकी मेरा कमीज और तो जहाँ ये मेरा है वहाँ उसके टूटने से दुख है। मेरी मटकी टूटे तो दुख है पड़ोसी की टूटे तो कोई दुख नहीं मेरा कमीज फटे तो थो थोड़ा सा दुख है पड़ोसी का हाँ, कमीज टूटे तो कोई दुख नहीं मेरे मकान में आग लगे तो दुख है पड़ोसी के मकान में आग लगे तो कोई दुख नहीं इसका मतलब इसका मतलब जहाँ जहाँ मेरी अहंका है जहाँ जहाँ मेरा जुड़ाव है मेरे मन का जुड़ाव जहाँ जहाँ है वहाँ पर होने वाला दृश्य परिवर्तन मुझे अंदर से हिला देता है याने वो मैं उसको अपना स्वरूप समझ लेता हूँ भले ऊपर से बोलूँ कि मैं मटकी नहीं हूं लेकिन अंदर से ऐसा लगता है मैं मटकी हूँ वो टूट गई है मैं भी टूट गया ये कमीज फट गया है ना मैं भी फट गया मकान में आग लग गई है ना मैं मैं भी जल गया इस तरह से जहां जहाँ दृश्य होने वाले परिवर्तन आत्यंतिक रूप से गहराई से सोचे तो दृश्य में होने वाला परिवर्तन मुझमें परिवर्तन तो लायक अगर आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच और आप स्वाभाविकता अगर हिंदुस्तान की तरफ हो तो हिंदुस्तानी टीम के हारने पर आप दुखी हो जाओ विदेशी टीम जीतेगी तो आपको दुख होगा लेकिन अगर आप देख रहे हो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच आप तो खाली शुद्ध रूप से खेल को देखोगे उसे हमको कोई लेना देना नहीं कोई जीते हमको तो छक्के चौके देखने आए हम तो जो बढ़िया खेलेगा वो अच्छा लगेगा हमको क्योंकि इस वक्त हम किसी भी पक्ष से जुड़े हुए नहीं हमारी अहंता है ही किसी में पर जहाँ अहंता नहीं है वो आनंद जहाँ अहंता है कि ये मेरा है वहाँ दुख कर जहाँ लगता मेरा नहीं है दुख है जहाँ लगता है कि आनंद है तो जब हमको ये लगता है शरीर मेरा है तो इसके बूढ़े होने से भी दुख होता है कह रहे अब मैं जवान तो नहीं रह गया आज बीस साल का होता तो ये चढ़ जाता पहाड़ पर भिड़ जाता शेर से लेकिन हमें तो बूढ़ा हो गया लेकिन इस क्षेत्र के बूढ़े होने पर दुख क्यों होता है क्योंकि इस शरीर से मेरी अहंता है अन्यथा था ये मेरा दर्शन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जैसे टूटी हुई की पड़ी थी इसलिए होता है कि क्यों अहंता जुड़ी है उससे और नहीं वो मैंने क्या बोला मैं ज्ञान के आरंभिक बात कर रहा हूं तो मटकी भी मैं मटकी ही नहीं पूरा ब्रह्मांड में हूं लेकिन तीन स्तर हैं अगर आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना उसके बाद तीन स्तर है अहंता के पहली अहंता होती है हमारे शरीर पर उससे ऊंची अहंता होती है अपनी चेतना पर और सबसे ऊंची हहंता होती है पूरे ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड तो पहली अहंता को बोलते हैं जीव अहंता दूसरे को बोलते हैं ईश्वर अहंता या गॉड कॉन्शियसनेस और जो सबसे ऊंची हहंता होती है कि ब्रह्मांड में एक यूनिट है और कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड एक है उसको बोलते हैं सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस यह सर्वोच्च चेतना तो हमको पहुँचना सर्वोच्च पद पर, पर सर्वोच्च पर जाने के पहले बीच में एक सीढ़ी है उस सीढ़ी पर चढ़ेंगे जब भी तो सर्वोच्च पर पहुंचेंगे इसलिए हम एकदम सर्वोच्च जैसे आपको दो सीढ़ियां हैं तो हम पहली पर पैर रखेंगे और फिर दूसरे पर पैर रखेंगे हाँ यह अलग बात है कि हम पहली पर पैर रख चुके हैं तो हमारा अगला कदम दूसरे पैर ही होगा तो यहाँ हम अपन बात है ना प्राथमिक कर रहे हैं कि जो बातें कर रहे हैं उससे एक लेसन मिलता है एक हमको पाठ मिलता है कि हम जो संसार में हमको जो दुख है उन समस्त दुखों का कारण अहंता है कि ये मेरा कमीज है मेरी मटकी है मेरा मकान है मेरा धन है मेरी पत्नी है मेरा बच्चा है या मेरी इज्जत है इसलिए आपको दुख होता है और जहाँ अहंता नहीं है ये समस्त चीजें आपका दृश्य और जैसे एक मटकी फुटी आप उस मटकी के मालिक को भी नहीं जानते कि किसकी तो आपको ना सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा आप अपनी मस्ती में रहोगे ऐसे ही इस संसार के अंदर जब तक अगर आप अपनी शुद्ध चेतना को अपना स्वरूप मानोगे कि इसके अंदर जो बोल रहा है जैसे मेरे शरीर में से एक आवाज आ रही है आपको सुनाई दे रही है इस आवाज का स्रोत क्या है क्या यह जीवान बोलती है क्या यह गला बोलता है क्या यह फेफड़ा बोलता है अगर आप उसका बायोलॉजिकल एनालिसिस भी करोगे तो बोलेंगे नहीं साहब जीवान क्या बोल सकते ये तो चमड़ा है घोट क्या बोल हैं? ये भी पूछती बोलती अगर बोलेंगे कि फेपड़ा थी, तो बोले खाले हवा की धोखनी है हवा का देरा है तो मेरे मन के अंदर कोई प्रश्न उठता है मेरे अंदर कोई बात होती है पूरा आपके मन के अंदर समा जाती है इसका माध्यम है ये भाषा जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इस बोल के साथ में एक संप्रेषण हो रहा है, मेरे अंदर की भावना मेरे अंदर क्रोध है मेरे अंदर प्रेम है मेरे अंदर घृणा है और तो मेरे शब्दों से दिख जाएगी आप वो आपके हृदय में वो असर पैदा करेगी जो मैं करना चाहता हूँ मैं आपको अगर चिड़ाना चाहता हूँ मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ आपको मोहब्बत करना चाहता हूँ तो वो आपको मेरे शब्दों से मालूम पड़ेगी इसका मतलब शब्द है कोई ऐसा क्रिया करते हैं जो सिस्टमेटिक है जो व्यवस्थित है, जो है शब्द में और बड़बड़ाने में क्या फर्क? करें बड़बड़ाने का कोई मायना नहीं निकलता बेहोशी में कई लोग कुछ बोलते हैं कुछ पहले नहीं पड़ता कि क्या बोल रहा है वो मीनिंगस रैंडम टॉप लेकिन यहाँ पर जब हम कोई एक व्यवस्थित बात बोलते हैं तो ये एक मीनिंगफुल जिसका अर्थ निकाला जा सके और जिसके द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है और कई लोगों में एक साथ एक जैसा प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है तो इसका मतलब कि वो चीज क्रिएशन है रचना है अस्तित्व है उसका और अस्तित्व को देने वाला कौन है मात्र परमेश्वर ये जो अस्तित्व दे सकता है किसी भी चीज को अस्तित्व देने वाला मात्र परमेश्वर उसके सिवा कोई किसी चीज को अस्तित्व नहीं दे सकता ये हमारी प्रबलतम मान्यता है इसको फंडामेंटल बोलते हैं ये बोल सकते हैं स्वयं सिद्ध है कि अगर संसार में कोई अस्तित्व दे सकता है तो सर्वोच्च सत्ता अस्तित्व दे सकती बाकी जो अवर सप्ताह है छोटी सप्ताह वो अस्तित्व नहीं दे सकते अस्तित्व का रूप बदल सकता आप सीमेंट को मकान में बदल सकते हो पत्थर को सीमेंट बना सकते हो लेकिन पत्थर को पैदा नहीं कर सकते अगर किसी चीज को अस्तित्व देता है तो परमेश्वर या सर्वोच्च सत्ता है जिसके पास पूर्ण स्वतंत्र है कि वो जो चाहे कर सकता है क्योंकि उसकी इच्छा का विरोध करने की क्षमता किसी में नहीं है संसार की समस्त शक्ति का अकेला स्वामी है इसलिए उसकी क्षमता उसकी इच्छा का विरोध करना संभव नहीं है और यही कारण है कि वो जो चाहता है वो हो जाता है तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ और आपको जो सुनाई दे रहा है उसके अंदर एक मीनिंगफुल डायलॉग हो रहा है जिसका मतलब निकाला जा सके ऐसी बातचीत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि एक क्रिएशन हो रहा है एक रचना हो रही है और उस रचना का रचनाकार इसके पीछे ही बैठा है कहीं कही न कहीं इस वोट के पीछे इस जवान के पीछे इस धोखे के पीछे कहीं न कहीं सबके पीछे बैठा है जो सिक्कों की टकसाल की तरह एक एक एक शब्द बाहर निकालता जा रहा है और वो शब्द बाहर उड़ता जा रहा है क्योंकि इनकी रचना करने वाला रचनाकार कहीं अंदर बैठा है हम रोज़मर्रा में ये जागरूक हो सकते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं जब हम झगड़ा करते हैं जब हम प्रेम करते हैं जब हम हाँ किसी का सौदा करते हैं तो हर समय जागरूक रह सकते हैं कि सौदा और कोई नहीं, को नहीं, को नहीं, का को नहीं कर रहा है परमेश्वर कर रहा है ये झगड़ा और कोई नहीं कर रहा है ईश्वर कर रहा है ये बातचीत और कोई नहीं कर रहा है ईश्वर कर रहा है ये ये समझाने का काम और कोई नहीं कर रहा है ईश्वर कर रहा है ये तब संभव है जब हम मात्र जागरूक बन रहे जब हम बोल रहे हैं जब खाना खा रहे हैं जब सौदे की तैयारी कर रहे हैं स्नान कर रहे हैं हर जगह हम जागरूक रहे मीनिंगफुल मतलब जा एक मतलब एक जिसका व्यवस्थित तरीके से कोई मतलब निकाला जा सके तो इसके पीछे ईश्वर है अगर ईश्वर न होता तो यह रचना कौन करता अगर हमको एक सिक्का एक सिक्के एक टकसाल में से बाहर आते निकलते देखते तो इसका मतलब है कि अंदर की तरफ सिक्कों को बनाने की मशीन तो है अन्यथा ये सिक्के कैसे बन बन के नए बाहर आ रहे इस तरह से हमारे अंदर जो चेतना है जो चैतन्य है वही रचना का एक ऐसी चीज़ जो कभी भी थी वो भी तो रचने रचित करते हम ही करते एक कविता जो संसार में करोड़ों कविताएं पढ़ी फिर भी एक नई कविता लिखते हैं वो कविता ना पहले कभी किसी ने लिखी थी ना हो सकता आगे किसी के दिमाग में लेकिन आज वो कविता लिखी गई तो ऐसी यूनिक क्रिएशन जिसको कहते हैं अभूतपूर्व रचना उसको करने वाला रचयिता परमेश्वर के सिवा कौन हो सकती ये शरीर हमारा माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर अपना अस्तित्व प्रकट करता है और ये क्यों प्रकट करता है परमेश्वर को इच्छा उसकी क्योंकि वो ये चाहता है कि जो मैं कर सकता हूँ उसको करके देखूँ ये मेरा खेल है जब अगर मैं इतनी ताकत है कि मैं पत्थर को एक किलोमीटर फेंक सकता हूँ तो मैं फेंकूँगा जब तो मालूम पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हम परमाणु परीक्षण क्यों करते हैं हम कहते हैं कि वास्तव में है भी खाली थ्योरी में कागज़ पर लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है करके देखेंगे जब तो मालूम पड़ेगा कैसा है ईश्वर भी ये करके देखता है खेलता है कि मेरे को ब्रह्मांड बनाऊ इसको खेलो, देखूँ कैसा कर सकता हो कि नहीं कर सकता वो ऐसा करता है ये उसका खेल है उसका आनंद है और इसको आनंद को पैदा करने वाला इस खेल को खेलने वाला और इस खेल से आनंद लेने वाला वो अकेला ही। वही खेल का निर्माण करता है वही खेल को देखता है वही खेल से आनंद लेता है इसके लिए कोई तीसरे या दूसरे सप्ताह नहीं है वो अकेला ही है इस ब्रह्मांड में जो ये सब कुछ करता है ईश्वर को जानना है तो सबसे पहले जरूरत है कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त हों हम अपने किसी भी दिमाग के ऊपर नक्शा बनाने से मुक्त हो कि भगवान ऐसा है कि भगवान वो तो अंतरिक्ष में रहता है स्वर्ग में रहता है इस प्रकार की किसी भी भावना से मुक्त हो सबसे पहले तो ये है कि पूरा ब्रह्मांड भगवान ही है भगवान कहीं किसी एक स्थान पर रह नहीं सकते इसीलिए हम केहे को बोल देते हैं कि वो कण कण में है वो सर्वव्यापी है सर्वशक्तिमान है ओमनी है ओमनी है लेकिन हम मानते नहीं हम मानते हैं कि नहीं भगवान तो वो मंदिर में ही है मस्जिद में गिरजाघर में ये बात में हम दरवाजा बंद करो तो फिर कुछ भी करो फोन तो देख ही नहीं रहा होता क्योंकि हमने उसको भगवान को बंद कर दिया दरवाजा तो परमेश्वर अगर कण कण में है तो क्या ऐसा है कि वहाँ पर मंदिर में ज़्यादा है यहाँ पर कम है ऐसा कुछ भी नहीं है मंदिर एक आरंभिक रूप से जैसे हम बच्चे को हवाई जहाज़ चलाना सिखा नहीं सकते लेकिन खिलौने का हवाई जहाज़ दे सकते समझाने के लिए दे सकते हैं कि भैया ये हवाई जहाज़ ऐसा होता है ऐसा उड़ता है फिर उसके बाद में चाबी वाला हिलोना ला सकते हैं जो थोड़ा बहुत उड़ जाता है उसके बाद ही तो आगे बढ़ेगा वो किसी दिन हवाई जहाज़ उड़ाएगा उसको लेकिन हमको पहले दिन उसको वो उड़ाने वाला हवाई जहाज उड़ने वाला हवाई जहाज नहीं चलाने दे सकते हैं इसलिए उसको खिलौना से चालू करते हैं हम जानते हैं कि यही यात्रा उसकी चलते चलते किसी दिन उसको हवाई जहाज चलाते सिखा ऐसे ही ईश्वर को पाने की लालसा हृदय में पैदा करने के लिए मंदिर जरूरी है मस्जिद ज़रूरी है गिरजाघर जरूरी है व्रत त्यौहार उपास जरूरी है शुद्ध नदियों में नहाना जरूरी है टीका लगाना जरूरी है लेकिन ये मार्ग की बातें हैं, रास्ते हैं रास्ते कभी मंजिल नहीं होते रास्ते और मंजिलों में फ़र्क है रास्तों को छोड़ना पड़ता है तभी मंजिल मिलती है रास्तों से चिपक के कभी मंजिल नहीं मिलेगी रास्ता कितना भी खूबसूरत हो लेकिन रास्ते से कभी चिपकते नर्मदा जी कभी भी ऐसा नहीं कहती महेश्वर एकता क्षेत्र यहीं रुक जाऊँ उसको आगे बढ़ना पड़ेगा तभी उसको समुद्र मिलेगा तभी वो जाकर उसकी मंजिल पर पहुंचेगी, उसको कभी लगेगा कि नहीं लेकिन खूब अच्छा है महेश्वर तो यहीं रुक जाए तो उसको कभी मंजिल नहीं मिल पाएगी हमारी खसलत यह है कि हम रास्तों से चिपक जाते हैं, रास्ते गलत नहीं हैं रास्ते बिल्कुल सही नहीं हैं नमाज पढ़ना भी सही है मंदिर जाना भी सही है और सारे दर्शन करना भी सही हैं कृष्ण भगवान के कितने दर्शन करवाते हैं सुबह सुबह करवाते हैं मंगला के दर्शन कराते हैं वो सब कुछ सही है लेकिन इस सब के पीछे है हृदय के अंदर परमेश्वर के प्रति आस्था प्रेम और विश्वास को उपजना जब वो उपज जाता है तो फिर उसके बाद में हमारी प्रतिबद्ध यात्रा शुरू होती है जब हम उसको वास्तव में जानना चाहते हैं वो कैसा है उस यात्रा में सब कुछ छोड़ना होता है मंदिर में छोड़ना होता है मस्जिद में छोड़ना होती है सारे रूप छोड़ना तभी वो मिल पाएगा जब तक हम इनसे अटके रहेंगे वो हमको नहीं मिल पाएगा इसलिए ईश्वर को जानने से ही हम ईश्वर को अपने से अभिन्न बना लेते हैं तभी तुलसीदास जी कहते थे कि जाना तो तुम्ही तुम्हें हो जाए और सो ही जाना तो जिन्हें दे जाना ही और जिसको वो कृपा करता है जिस पर वही ईश्वर को जान पाता है और ईश्वर को जानते ही वो स्वयं ईश्वर हो जाता है क्योंकि ईश्वर को जानने का मतलब होता है उसकी अंतर यात्रा के वो अंतिम पड़ाव पर पहुँच वो जान गया कि मेरे अंदर जो शब्दों की तरह टकसाल की तरह जो शब्द निकल रहे हैं उसको बनाने वाला वही है मेरे हाथ पाँव जो चला रहा है वो चलाने वाला वही है और मेरी अंतरयात्रा का केंद्र बिंदु वही है वही परमेश्वर है जो तो मेरे अंदर बैठा है और मेरा वास्तविक स्वरूप भी वही है तो हमारे ईश्वर प्रति भी क्या इस में जो उत्पल देव जी ने अब से जो करीब 1000 से ज़्यादा वर्ष पहले लिखी थी उसमें उन्होंने उस समय के उन अनास्तिक लोगों के विचार लिखे थे एक विज्ञानवादी शाखा थी बौद्ध धर्म की जो कहते थे ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं ईश्वर के अस्तित्व का कोई उपयोग नहीं हमने मानते कि को कोई ईश्वर का अस्तित्व तो उस समय उन्होंने उन, उनके तर्कों का जवाब देने के लिए, लिए उसमें चार सेक्शन है बुक में पहले का नाम है ज्ञान ज्ञानाधिकार दूसरे का क्रिया क्रियाधिकार तीसरा है आगम अधिकार और चौथा है तत्व तो संग्रह अधिकार इस प्रकार से चार सेक्शन है अभी हम पहला सेक्शन पढ़ रहे हैं पहला सेक्शन के अंदर आठ चैप्टर है अभी हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे तो पहला चैप्टर था उस चैप्टर में उन्होंने बताया था कि परमेश्वर ज्ञान और क्रिया रूप है और परमेश्वर के अस्तित्व को समझने के लिए हमको अपने अस्तित्व को स्वीकारना पड़ेगा अगर हम अपने अस्तित्व को स्वीकारते हैं तो परमेश्वर का अस्तित्व स्वयं सिद्ध हो जाता है जैसे हम अंदर से बोले हम नहीं हैं या अंदर से बोले हम हैं एक ही बात है आप बंद कमरे के भीतर से बोले भैया मैं नहीं हूँ इसका मतलब है कि तुम हो बोले भैया मैं हूँ इसका मतलब भी है कि तुम हो क्योंकि तो तुम बोल रहे हो इसका मतलब है कि तुम हो हमको तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही मतलब तुम हो इसलिए ईश्वर को तुम अस्वीकार तभी कर सकते हो कि तुम कहो मैं नहीं हूँ लेकिन जब तुम कहे तो मैं नहीं हूँ तब भी तुम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लो इसके बाद उस पर देव जो कहते हैं फिर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इसके आगे किताब लिखना चाहेगा इसके आगे किताब की क्या जरूरत है जब ईश्वर स्वयं सिद्ध है तो मुझे आगे की किताब लिखने की क्या जरूरत है फिर वो कहते हैं कि लेकिन चूंकि माया के कारण हम में से कई लोगों के आगे ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती हम नहीं समझ पाते हैं कि सर्वोच्च सत्ता है इसलिए उस सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करने के लिए उस सर्वोच्च सत्ता के स्वरूप को समझने के लिए मुझे ये शास्त्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा एक दूसरी बात वो कहते हैं कि मैंने इसलिए ये शास्त्र लिखा कि आज समाज में अनिश्वरवादी लोग वो समाज में एक अव्यवस्था पैदा हो जाएगी अगर वो अनिश्वरवार की तरफ सम्मान चला जाएगा क्योंकि आज ईश्वर की अवधारणा की वजह से हम एक बंधे होते हैं एक व्यवस्था में चलते हैं एक सिस्टम से चलते हैं जैसे कि एक पुलिस की वजह से कुछ तो भय होता है कि हम गलत काम नहीं करें अभी सीसीटीवी कैमरा लग गए तो हमको लगता नहीं रॉन्ग साइड मत चलो पता नहीं किस दिन समस्या आ जाएगी तो वो झटपकड़ में आ जाएगी एक व्यवस्था का भय हमको सुव्यवस्थित कर देता है एक भय कि हम कहीं गलत रास्ते पर होंगे तो हमें सजा मिलेगी ये भय भी हमको सही रास्ते पर कर देता है इसलिए उसकी अवधारणा के बगैर संसार के व्यवस्थित चलने की उम्मीद नहीं है और दूसरी इस संसार व्यवस्थित चल रहा है ये अपने आप में सिद्ध करता है कि ईश्वर और अपना इसको कौन है जो व्यवस्थित चलाता है जैसे उपनिषद पूछते हैं कौन है जिसके भय से सूर्य समय पर उदित होता है क्या कारण है कि समय पर ही बच्चा उत्पन्न होता है क्या कारण है कि पुरुष के घर पुरुष ही उत्पन्न होता है ये सब चीजें संसार व्यवस्थित रूप से चल रहा है इसके पीछे निश्चित कोई ना कोई एक सर्वोच्च सत्ता है अगर हम सर्वोच्च सत्ता को हम इनकार करेंगे तो ये सुव्यवस्थित विश्व की कल्पना संभव नहीं है उसके आगे वो दूसरे आनि में यानी दूसरे चैप्टर में वो ये कहते हैं कि अनिश्वतवादी विज्ञानवादी कहते हैं उनकी सारी बात उन्होंने कहा कि वो क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि मन की चिंगारियाँ ज्ञान प्राप्त करती है और वो चिंगारी जैसे निकलती है वैसे ही लुप्त हो जाती है और वो अगली चिंगारी को अपना ज्ञान दे जाती है वो अगली चिंगारी पैदा होती है वो भी और कुछ ज्ञान पैदा कर प्राप्त करती है और वो अपनी अगली चिंगारी को दे जाती है और ये क्षण भर की उनकी जिंदगी होती है जिनको वो मन की सतत धारा बोलते और इसी तरह ज्ञान क्षण होते हैं एक ही क्षण का ज्ञान उस मन के एक चिंगारी को होता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है वो कहते हैं इसके बीच में आत्मा के नाम की कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है शिवदासि कहता है कि अगर हम कई बरस पुरानी बात को स्मरण कर सकते हैं हम पुरानी वस्तु को वर्तमान वस्तु से तुलना कर सकते हैं तो इसका मतलब कि कोई एक स्थायी दर्शक है जो उस समय भी उपस्थित था और आज भी है अगर हम आपको दस बरस बाद देखेंगे और भाई साहब आप बड़े मोटे हो गए इसका मतलब हमको मालूम है कि दस साल पहले दुबला था और आज हम उससे तुलना कर रहे हैं और बोलते हैं कि नहीं आज आप मोटे होगा तो हम दस साल पहले जो दर्शक था वही दर्शक आज भी उपस्थित है इसमें बदलते हुए शरीर में बदलती हुई मनोस्थितियों के बीच में एक कोई ऐसा है जो अपरिवर्तित है तभी तो वो दोनों चीजों में एक के नीचे ले आता है कि 10 साल पहले मैंने तुमको देखा था और आज देख रहा हूँ दोनों मेरे सामने खड़े हैं एक दुबला है एक मोटा है उस समय आप दुबले थे आज आप मोटे हो तो ये तुलना तभी संभव है कि जब हमने एक स्थायी आत्मा की अवधारणा स्वीकार करें आत्मा मतलब ईश्वर आत्मा और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है यहाँ ऐसा नहीं है कि आत्मा कोई अलग चीज़ है और ईश्वर कोई अलग चीज़ है ठीक है ना तो इस तरह से हम एक स्थायी आत्मा की बात शिवदास ने कहता है इसलिए आगे उतार करते हैं जो अनिश्वरवादी हैं कि किसी भी तरह से फिर भी हम संतुष्ट हैं है कि अगर आत्मा अपरिवर्तनशील है तो ज्ञान प्राप्त करने से उसमें परिवर्तन आना चाहिए अगर ज्ञान चेतन है तो फिर दो चेतन सत्ताएं होगी जो एक दूसरे पर निर्भर होंगी क्योंकि आत्मा से ज्ञान मिलेगा और ज्ञान स्वयं चेतन हो गया तो फिर दो कैप्टन हो गए जहां एक ज्ञान और एक आत्मा ये भ्रह्मपूर्ण धारणा है जिसका आगे चल के उत्पल देव बहुत अच्छी तरह से खंडन किया उसके बाद वो कहते हैं कि बुद्धि जड़ है या चेतन? अगर बुद्धि जड़ है तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती अगर वो चेतन है तो फिर दो चेतन हो गए एक आत्मा और एक बुद्धि तो फिर आत्मा और बुद्धि में लड़ाई शुरू हो जाएगी हम शूभ देर कौन है तो फिर जड़ बुद्धि तो कुछ कर ही नहीं सकती और चेतन अगर बुद्धि है तो फिर आत्मा के की अवधारणा की जरूरत ही नहीं है एक ही चेतन बहुत है उसके आगे बोलते हैं वो क्रिया अब क्रिया को हम एक प्रोसेस मानते हैं जैसे यहाँ से आपको दिल्ली जाना है तो आपने पहला कदम उठाया वो भी दिल्ली जाने के लिए आपने ऑटो पकड़ा वो भी दिल्ली जाने के लिए बस पकड़ी वो भी दिल्ली जाने के लिए रेल पकड़ी वो भी दिल्ली जाने के लिए रास्ते में आपने खाना खाया वो भी दिल्ली जाने के लिए और आखिरी में उतरे वो भी दिल्ली जाने के लिए यानी एक ही क्रिया के स्टेप्स हैं छोटे छोटे छोटे ऐसा शिव का मानता है कि ये एक प्रोसीजर है उस प्रोसेस के आप कहेंगे कि अध्यात्म में इतना ये सब चीज़ समझने की क्या जरूरत है लेकिन ये इसलिए समझना जरूरी है कि हम ईश्वर को जब समझ पाएंगे तो फिर हमको और ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं हम अपने भीतर ईश्वर का एहसास प्राप्त कर सकते हैं नाम रूप में मत जाइए क्योंकि नाम रूप बड़ी गलत चीज़ है क्योंकि वो नाम और रूप आपको बार बार बार बार गलत दिशा में ले जाएंगे बार बार एक रूप के बारे में ध्यान करवाएंगे उन सबसे परे है ये सब, सब कुछ परमेश्वर के अवधारण उसके अलावा ये कहते हैं कि जो कार्य कारण संबंध है वो भी मिथ्या है विज्ञानवादी बौद्धार्ष्ट कहते थे कि कार्य कारण हम कहते हैं ना इसकी वजह से अंडे की वजह से मुर्गी आई तो बोले उनका कहना मतलब अंडा आया एक बात है मुर्गी आई और दूसरी बात है दोनों में कोई संबंध नहीं है बोले एक चीज के बाद दूसरी चीज का आने का ये मतलब नहीं कि ये कारण है और ये कार्य है तीसरा वो कहते हैं कि दो चीजों के बीच में संबंध होता है वो संबंध में मिथ्या है हम पुष्प से बीज निकला बीज से अंकुर निकला उससे वो पेड़ निकला बोले बीज बीज है अंकुर अंकुर है पेड़ पेड़ है फल फल है इनका आपस में कोई संबंध नहीं जो संबंध हमको जो प्रतीत होता है ये मिथ्या है ये हमारी अवधारणा है कल्पना है इस तरह से उन्होंने समस्त तर्क दिए कि ईश्वर नहीं इन सब तर्कों के बाद भी उत्पल देवोदय समस्त तर्कों को शांति से सुनना सब जनता के सामने रहेगा कि आप स्वयं तय करिए उसके बाद में उन्होंने फिर तर्कों के जवाब दिए हैं वो अपना अगली बार में पढ़ेंगे कि वो आगे वो उत्पन्न हो किस तरह से इस, इन बातों का खंडन करते हैं और खंडन करने की प्रक्रिया के दौरान वो जो प्रोसीजर अपनाते हैं जो प्रक्रिया उपयोग में लाते हैं वो बेहद वैज्ञानिक हैं और उन चीज़ों को सुनने के बाद श्रद्धा से सिर्फ झुक है कि उन्होंने जितने अच्छी तरह से जितने मोहब्बतों प्यार से बातें समझाएँ वो चीज़ें हमारे लिए अनुकरणीय तो आज हम आपसे बात यहीं तक समाप्त करते हैं